नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और काफ़ी समय से आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और भिलवाड़ा की धरनी से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की जहां पर अलग अलग कवियों का जो संगम था उसका आपने मज़ा उठाया है आनंद उठा रहे हैं और आनंद उठाते रहना चाहिए आपको क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट तो चलिए आज के इस विशेष संस्कार के बढ़ते चरण कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही अच्छे दिग्गज जुड़ रहे हैं राजेंद्र मिलन है रमेश कटारिया जी हैं उसके साथ ही कासिम बिकानेरी जी भी हमारे साथ है और डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं जो दर्द नाम से कविताओं को पढ़ते हैं तो आइए इन सभी दिग्गज कवियों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूं राजेंद्र मिलन जी के पास जी स्वागत है आपका धन्यवाद रमेश जी दरअसल मैं अर्धशताब्दी से अधिक समय से लिख रहा हूं आगरा से हूँ मैं जी। और विभिन्ध विधाओं में मैंने लिखा है नाटक भी लिखे हैं कहानियां कविताएं उपन्यास रिपोर्टास याता संस्मरण और ईश्वर की जहाँ से अब इस क्षेत्र में मेरी कुछ पहचान भी बन गई है आ, बस ये थोड़ा सा मेरा संक्षिप्त परिचय है <laughs> और मैं एक आपके सामने रचना पढ़ रहा हूँ स्वागत है आपका एक सपना था बहुत अपना था एक सपना था बहुत अपना था हम प्रजा होंगे हम ही होंगे मंत्री हम प्रजा होंगे हम ही होंगे मंत्री चैन से बजती रहेगी अपनी वंशी एक सपना था वो गोलियां बर्छियाँ सीनों की गमक सहती थी वो गोलियां बर्शियाँ सीनों की गमक सहती थी छोड़ो भारत छोड़ो आँखों की चमक कहती थी छोड़ो भारत छोड़ो आँखों की चमक कहती थी मातरम वंदे कहा मातरम बंदे कहा दे सब हंस के सहाब मातरम हंस के कहा सब सहा। उनके चेहरों पे उनके चेहरों पे सितारों की दमक रहती थी क्या भा, क्या उनके <|hi|> चेहरों पे उनके चेहरों पे सितारों की दमक रहती थी हौसले हिमालय से मन हुए शिवालय से हौसले हिमालय से मन हुए शिवालय से मुक्त मुक्त लहरों सी मुक्त लहरों सी मचलती हृदय तंत्री एक सपना था अपने भारत में नहीं गैरों का शासन होगा अपने भारत में नहीं गैरों का शासन होगा अपनी बाहें होंगी अपना राशन होगा अपनी बाहें होंगी अपना राशन होगा होगी अपनी कुर्सी होगी अपनी मर्जी होगी अपनी कुर्सी होगी अपनी मर्जी सबके अंतर में खुशी सुधियों का सावन होगा सबके अंतर में खुशी सुधियों का सावन होगा संदली प्रतीक्षाएं महकती मृदुलताएं शांति सुख संपत्ति से झंकृत होगी जंत्री हम प्रजा होंगे हम ही होंगे मंत्री चैन से बजती रहेगी अपनी वंशी एक सपना था सोचिए हम सबसे कहीं भूले हुई हैं भारी सोचिए हम सबसे कहीं भूले हुई हैं भारी देखिए देश के हालात और ये मारा मारी थोड़े बस अगड़े हैं बाकी सब पिछड़े हैं थोड़े बस अगड़े हैं बाकी सब पिछड़े हैं रोटियों रोजियों के बदले में मिली लाचारी रोटियों रोजियों के बदले में मिली लाचारी हवाएं से रंगी हवाएं रंगी दिशाएं हवाएं रंगी दिशाएं मजहबी हुआ है आतंकी चैन से बजती रहेगी अपनी वंशी हम प्रजा होंगे और अंतिम बन देखिएगा रोने से तो कुछ हाथ नहीं आना है खैर अब रोने से तो कुछ हाथ नहीं आना है वही सोचा हुआ भारत फिर नया बनाना है पहले एहसास करो पूरा विश्वास करो पहले एहसास करो पूरा विश्वास करो भक्त की आवाज सुनो घर पुणे सजाना है घर पुने सजाना है होना नहीं आहत है छोड़ना ना साहस है होना नहीं आहत है छोड़ना ना साहस है सच हो जाएंगे स्वप्न अपने सतरंगी चैन से बजती रहेगी अपनी वंशी एक सपना था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राजेंद्र मिलन जी ने बहुत ही अच्छी जो कविता है उनकी एक विशेष रचना हम सभी के लिए सुना दिया बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही जो वर्तमान परिपेश को वो दर्शाते हुए हिम्मत को आगे बढ़ाने के लिए और हम अपने सपनों को बुलंद करते हुए उस नई दुनिया की तरफ हमें अग्रसर करने के लिए मोटिवेट करता है ये कविता बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र मिलन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए आगे बढ़ते हैं इसी विशेष कार्यक्रम में संस्कार के बढ़ते चरण में जहाँ पर आप कवियों की विशेष जो काव्य है उसको सुनते हैं और उसका आनंद उठाते हैं और आपके आनंद में चार चाँद लगाने के लिए आगे मैं बढ़ूँगा डॉक्टर रमेश कटारिया जी को कहूँगा कि वो भी अपनी रचनाएँ ज़रूर सुनाएँ और उसके पहले अपनी पहचान जरूर बताएं मैं डॉक्टर रमेश कटारिया पारस ग्वालियर से हूं और मैं लगभग साहित्य की सभी विधाओं में लेखन करता हूं और मेरी छः पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं गीत गज़ल और कहानियों पर और 25 पुस्तकों का मैंने संपादन भी किया है और अभी भी निरंतर कार्य चालू है इसका मैं रचना पाठ कर रहा हूँ पहले एक मुख के माध्यम से अपना परिचय दे रहा हूं कि मोहब्बत बांटता हूं मुझ पे ये इल्जाम है यारो मोहब्बत बांटता हूं मुझ पे ये इल्जाम है यारो बड़ा इससे भी दुनिया में भला कोई काम है यारो आ, नहीं। बाँद नहीं। बाँद और तोड़ा नहीं है दिल किसी का भी ख्वाब में तोड़ा नहीं है दिल किसी का भी ख्वाब में पारस यू ही दुनिया में बदनाम है यारो ग देखें कि जब से मुझको वो मिला है दोस्तों जब से मुझको वो मिला है दोस्तों जिंदगी में जलजला है दोस्तों क्या बात है जब से मुझको वो मिला है दोस्तों जिंदगी में जलजला है दोस्तों और दिल से दिल जब आ मिला है दोस्तों काहे का फिर फांसला है दोस्तों तो क्या बात दिल क्या से दिल जब आ मिला है दोस्तों काहे का फिर फांसला है दोस्तों और मुझको कांटे फूल सारे दुश्मनों को मुझको कांटे फूल सारे दुश्मनों को जिंदगी से ये गिला है दोस्तों बाँ बाँ और शेर देखिए कौन जी पाया है एक पल चैन से कौन कौन जी पाया है एक पल चैन से जिंदगी एक करबला है दोस्तों कौन जी वाँ वाँ पाया है, है एक पल चैन से जिंदगी एक करबला है दोस्तों और रस्मों की प्राचीर में ये कैद है रस्मों की प्राचीर में ये कैद है आदमी है या किला है दोस्तों रस्मों की प्राचीर में ये कैद है आदमी है या किला है दोस्तों और आठ दस बच्चों की घर में फौज है आठ दस बच्चों की घर में फौज है बीवी फिर से हामला है दोस्तों और शेर देखिए रस्मों की प्राचीर में ये कैद है आदमी है या किला है दोस्तों आज तुम हो कल कोई और आएगा आज तुम हो कल कोई और आएगा ये मुसलसल सिलसिला है दोस्तों और प्यार के बदले मोहब्बत पाओगे प्यार के बदले मोहब्बत पाओगे नफरतों से क्या मिला है दोस्तों जब से मुझको वो मिला है दोस्तों जिंदगी में जलजला है दोस्तों बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया सा कविता डॉक्टर रमेश कटारिया जी ने सुनाया है और मुझे लगता है कि आपकी आनंद में इजाफा हो गया है तो आइए आगे और भी आपका आनंद जो है हम बढ़ाते हैं लेकिन उसके पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद हम सुनेंगे कासिम बीकानेरी को और डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी को आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुवन 90.4 एफएम पर संस्कार के बढ़ते चरण सुनते रहो मस्कराते रहो हो पालन हार निर्गुण नारे तुम्हरे बीन humra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 रज़ सुनो है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में पुजियारे वो बालन हारे निर्गुण और न्यारे तुम रे बिन संस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संस्कार के बढ़ते चरण इस विशेष कार्यक्रम में जहाँ पर आप कवियों की विशेष काव्य पाठ को सुन रहे हो आनंद उठा रहे हो और आनंद मगन होते हुए आगे बढ़ रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ गई है और आइए आगे बढ़ते हुए मैं और फिर से आपको जो है काव्य पाठ से जोड़ना चाहूँगा और हमारे साथ अभी है कासिम बी धोरों की धरती पश्चिमी राजस्थान का जिला बीकानेर अब अपने नमकीन भुजियों की वजह से और <laughs> मीठे रसगुल्लों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है वहाँ पे एक अदबी नगर के रूप में भी हमारे शहर की एक अलग पहचान है जी, जी तो मैं जिस अदबी नगर इस अदबी नगर के एक शायर के तौर पर अपना मुख्तर कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ जी स्वागत मैं बिजली विभाग में मुलाजिमत करता हूँ और पिछले लगभग दो दो दशकों से अधिक समय से मैं कविताएँ शायरी गीत गज़ल और नसर और नज्म दोनों में लिखता हूँ आपके सामने एक कतात एक कत् पेश करके अपना तारुफ पेश कर रहा हूँ कहा है तकसीम में महबत है जमाने में मेरा काम तकसीम में मोहब्बत है जमाने में मेरा काम इस वास्ते कासिम अली रखा है मेरा नाम इस वास्ते कासिम अली रखा है मेरा नाम आए हो तो मिल कर रहो दुनिया में बहम तुम आए हो तो मिल कर रहो दुनिया में बहम तुम तुम सबको मेरा आज यही एक है पैगाम और एक गज़ल आपके सामने पेश कर रहा हूँ कहा है मोहब्बत के सफ़र में रास्ते दुश्वार होते हैं मोहब्बत के सफ़र में रास्ते दुशवार होते हैं जो तूफानों से लड़ते हैं वही तो पार होते हैं जो तूफानों से लड़ते हैं वही तो पार होते हैं हर एक लम हैं में टुकड़े दिल के सो सो बार होते हैं हर एक लम हैं मैं टुकड़े दिल के सो सो बार होते हैं तेरे मुंह फेर कर जाने से हम बेजार होते हैं तेरे मुंह फेर कर जाने से हम बेजार होते हैं हमेशा सिलसिले इस तरह के ए यार होते हैं हमेशा सिलसिले इस तरह के ए ए यार होते हैं वो फिर से जख्म देने को हमें तैयार होते हैं वो फिर से जख्म देने को हमें तैयार होते हैं तुम्हारे सामने आया है तूफ़ा एक मसाइब का तुम्हारे सामने आया है तूफ़ा इक मसाइब का हमें से हादिसों से रोज़ ही दो चार होते हैं हमें से हादिसों से रोज़ ही दो चार होते हैं जो फितरत है हसीनों की समझ में आ नहीं सकती जो फितरत है हसीनों की समझ में आ नहीं सकती कभी तो प्यार करते हैं कभी बेजार होते हैं कभी तो प्यार करते हैं कभी बेजार होते हैं लगा रखे हैं कुछ लोगों ने मुँह पर खौफ के ताले लगा रखे हैं कुछ लोगों ने मुँह पर खौफ के ताले वो सच कहते नहीं जिनके यहाँ घर बार होते हैं वो सच कहते नहीं जिनके यहाँ घर बार होते हैं जहाँ कह रे खुदा बंदी हुआ नाजिल कभी यारों जहाँ कह रहे खुदा बंदी हुआ नाजिल कभी यारों वहाँ बर्बादियों के हर तरफ़ आसार होते हैं वहाँ बर्बादियों के हर तरफ़ आसार होते हैं यही कहती मिली जब भी मिली ये जिंदगी मुझको यही कहती मिली जब भी मिली ये जिंदगी मुझको मराहिल जिश्त के कासिम बहुत दुशार होते हैं मराहिल जिश्त के कासिम बहुत दुश्वार होते हैं मोहब्बत के, के सफर मेरा दुशवार होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी सुन रहे हैं दिग्गज कवियों को पहले आपने सुना राजेंद्र मिलन जी को डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी को उसके बाद आपने सुना डॉक्टर रमेश कटारिया को और उसके बाद आपने सुना कासिम बिकानेरी को और उसके बाद अभी आप सुनेंगे डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी को जो दर्द नाम से अपनी कविताओं का पाठ करते हैं तो चलिए डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत है मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव दर्द साहित्य की सेवा में लंबे समय से लगा हुआ हूं और लगभग हिंदी व अंग्रेज़ी में 50 से 60 के करीब मैंने पुस्तकें लिखी हैं इनमें काव्य संग्रह भी हैं दर्शन पे भी हैं अंग्रेजी में भी कई पुस्तकों का संपादन किया है जो कई देशों में चलती हैं और निरंतर हर विधा में लेखन का कार्य कर रहा हूँ मैं पीतामरा माई की नगरी दतिया से आया हूँ और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब के लिए यह शहर प्रसिद्ध है और इसके अलावा साहित्य में भी इसकी बड़ी दखल है मैं कुछ पंक्तियाँ माँ के चरणों में प्रस्तुत करना चाहूँगा जी स्वागत है प्रार्थना है मेरी मात दीजिए प्रार्थना है मेरी मात बल दीजिए सार देखनी को प्रखर कीजिए मैं खड़ा शब्दों के रिक्त प्याले लिए भाव अभी अभिव्यक्ति से मात भर दीजिए सार दे देखनी को प्रखर कीजिए चार पंक्तियाँ मैं राष्ट्रध्वज को समर्पित करना चाहता हूँ चाहता हूँ सदा गुनगुनाता रहूँ चहता हूँ सदा गुनगुनाता रहूँ ईस वतन के लिए गीत गाता रहूँ इस वतन के लिए गीत गाता काम आऊं सदा तो वतन के लिए इस तिरंगे को मैं सिर झुकाता रहूँ चाहता हूं सदा गुनगुनाता रहूँ कुछ पंक्तियां शहीदों को समर्पित करना चाहता हूं देखिए गीत में उन सही दो के गातारम गीत में उन सही दो के गातारम तार हूँ के उन को चढ़ाता रहूँ कर गए जाफिदा जो वतन के लिए उन सही को मैं सिर झुकाता रहूँ उन शहीदों को मैं सिर झुका रहू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी देशभक्ति से ओतपूर्व कविताओं को हमारे बीच में समर्पित किया और सुनाया बहुत ही अच्छा लग रहा था ये प्रसंग आपका और आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि हमारे साथ जो राजेंद्र मिलन जी और रमेश कटारिया जी और मैं राजेंद्र मिलन जी से कहूँगा कि आपके जीवन के कुछ एक ऐसे प्रसंग को बताइए जहाँ पर आप फंस गए हो <laughs> रमेश जी बहुत अच्छा आपने मेरे लिए एक टॉपिक दे दिया <laughs> अरे मैं तो पूरे जीवन भरी फंसा रहा हूँ ये, ये ब्रजभाषा के माध्यम से मैं आपके सामने रचना पेश कर रहा हूँ जैसा आपका प्रश्न है बेचारो रहो ना घर को न घाट को बेचारो रहो ना घर को न घाट को है गय मिलन दादा सत्रस साठ को हे गयो मिलन दादा सत्य पिलस साठ को बेचारो रहो न घर को ना घाट को है गयो मिलन दादा सत्य पिलस साठ को तो बालपन हु मूर्खन सो ऐसो ही बीतो बालपन हु मूर्खन सो ऐसो ही बीतो बहुत बहुत झंझट लगयो रह हो फी तो बहुत बहुत झंझट लग्यो रह हो फी तो सपनों ऊ नास पीटो सपनों ऊ नाच पीटो रहो बारे बाट को है गयो मिलन दादा सत्रह पिलस साट को है गयो मिलन दादा और देखिएगा जो वन में मिले दैया टोटे पे टोटे जो वन में मिले भैया टोटे पे टोटे पन घटते पनिहारिन प्यासी ही लौटे पन घटते पनिहारिन प्यासी ही लौटे तो मालिक कुमर जू मालिक कुंवर जू रहो खररी खाट को मालिक कुंवर जू रहो खरेरी खाट को है गयो मिलन दादा सत्रह प्लस साठ को बेचारो रहो ना ये घर को ना घाट को और देखिये आगे क्या हुआ कि लंदन ऊ लंदन लंदनऊ पहुंचो पर पुरो ना घाटो लंदन ऊ पोचो पर पुरो ना घाटो और बूझीनाए पहेली की साठ सो पाठो बूझीनाए पहेली की साठ सो पाठो और परख लियो नाज नखरो हेमा माली परख लियो नाज नखरो हेमा के ठाठको परख लियो नाज नखरो हेमा के को है गयो दादा सत्रे पिलस को। तो के विधायन में कि लंदन हूं पहुंचो पर पुरो ना घाटो बूझी ना है पहेली कि साठो सो पाठो परख लियो नाज नखरो है माँ के को है गयों मिलन दादा सत्रह प्लस साठ को राजेंद्र मिलन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने जो हमें कहा फंसे वो आपको मैंने कहा था तो आपने कविता के रूप में बहुत ही अलग रंग से हमारे बीच में पेश किया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया